नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयम नमो उवज्ञ्रायण नमो लोहे सवसाणसो पंच नमोकारो सवपनासनो मंगशि पड़म हवाई मंगलं मानव जीवन अमूल्य है हमारी आत्मा में अनंत समताएँ होते हुए भी आज अधिकांश व्यक्ति अज्ञानवश दुखी अशांत एवं तनावग्रस्त जीवन व्यापन कर रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण है जीवन में स्वाध्याय का अभाव स्वयं द्वारा स्वयं का अध्ययन चिंतन मनन ही सच्चा स्वाध्याय होता है मैं कौन हूँ इस जन्म से पूर्व मैं कहाँ था और मृत्यु के पश्चात मेरी क्या स्थिति होगी क्षणभंगुर मानव जीवन में मेरा अंतिम लक्ष्य क्या एवं उसकी प्राप्ति हेतु तो, हमारी प्राथमिकएं एवं सम्यक प्रसाद कितना जीवन है अनमोल के गीत आज की व्यस्त वातावरण में सुसुद आत्मा को जागृत करने का एक ऐसा ही प्रयास है आत्मार्थी संतों द्वारा रचित इन भजनों को जब भी सुना जाएगा मानसिक शांति प्रसन्नता सकारात्मक सोच प्रतिकूलता में सहनशीलता की वृद्धि एवं जीवन की वास्तविक बोध का अनुभव होगा व्यावहारिक शिक्षा से बिजली का इंजीनियर व्यवसाय से व्यापारी एवं रुचि से बिना दवा असाध्य रोगों का प्रभावशाली उपचार मेरा कार्य चित्र रहा है हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तकें स्वस्थ रहें या रोगी फैसला आपका आरोग्य आपका मौलिक चिकित्सा कौन सी स्वावलंबी या परावलंबी शरीर स्वयं का चिकित्सक बिना दवा मधुमेह का प्रभावशाली उपचार क्या बुद्धिमान व्यक्ति मानसारी हो सकता है यूरोपैथी रीसेटिंग ऑफ स्पाइन लैग एंड नेवल जैसी अनेक स्वावलंबी अहिंसात्मक चिकित्सा पुस्तकों की श्रृंखला में हमारे ट्रस्ट द्वारा जनहितार्थ आध्यात्मिक भजनों की यह सीडी जन, जन साधारण के लिए उपलब्ध कराई जा रही है मैं ना तो अच्छा गायक हूँ और ना भजन मेरे द्वारा रचित ही हैं परंतु प्रत्येक भजन में जो भाव भरे हैं वे अनमोल हैं जो श्रोताओं में निश्चित रूप से आत्मिक ऊर्जा का संचार करेंगे नकारात्मक सोच सकारात्मक बनेगा और असुभ शुभ होने लगेंगे सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सभी स्वस्थ एवं सुखी बने इसी मंगल भावना के साथ भजनों की प्रस्तुति कर रहा हूं सर्वे भवंत सुखि सर्वे संतु सरामया सर्वे भद्राणि पशन माँ कस दुख म